मेंढक मेंढक ही रहेगा मैक्स वी मैं कितना भाग्यशाली हूँ मेंढक ने अपनी परछाई को पानी में निहारते हुए कहा मैं सुंदर हूँ और मैं पानी में बाकी सभी से अच्छी तरह से गोता लगा सकता हूँ मैं हरे रंग का हूँ और वही मेरा प्रिय रंग है दुनिया में मेंढक होना सबसे अच्छी बात है फिर मेरा क्या होगा बतख ने पूछा मैं सफेद रंग की हूँ क्या मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ नहीं तुम सुंदर नहीं हो मेढक ने कहा तुम्हें कहीं कोई हरा रंग नहीं है पर मैं उड़ सकती हूँ बत्तख ने कहा जबकि तुम नहीं उड़ सकते ठीक है ने कहा पर मैंने तुम्हें कभी उड़ते हुए नहीं देखा है मैं कुछ आलसी जरूर हूं हूँ ने कहा पर मैं उड़ सकती हूं जरा देखो फिर बत्तख तेजी से दौड़ी और उसने जोर से आवाज़ करते हुए अपने पंख फड़फड़ाए फिर अचानक बत्तख जमीन पर से ऊपर उठी और बड़ी खूबसूरती के साथ आसमान में उड़ी उसने हवा में कुछ चक्कर लगाए और फिर मेढक के सामने घास पर जाकर उतरी गजब मेढक बत्तख की उड़ान देखकर चिल्लाए मैं भी उड़ना चाहता हूँ पर तुम उड़ नहीं सकते हो बत्तखने का क्योंकि तुम्हारे पंख नहीं है फिर बत्तख खुशी खुशी अपने घर चली गई अब मेंढक अकेला बचा और उसने फिर से उड़ने का अभ्यास करना शुरू किया वो तेजी से जमीन पर दौड़ा और उसने जोर से अपने हाथ फड़फड़ाना शुरू किया। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी मेंढक जमीन से उठ नहीं पाया उससे मेंढक बहुत निराश हुआ मैं किसी लायक नहीं हूं उसने सोचा मैं उड़ तक नहीं सकता पास मेरे पंख होते फिर मेंढक के दिमाग में एक बढ़िया विचार आया जो कुछ भी बत्तख कर सकती है वो मेंढक भी कर सकता है एक हफ्ते तक मेंढक कागज की एक सीट और कुछ डोरी के साथ काम करता रहा अंत में वो अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हुआ वो नदी के पास पहाड़ी पर गया वो लंबी दूरी तक दौड़ा जैसे उस, उसने बत्तख को करते हुए देखा था फिर वो अपने दोनों हाथ फैलाकर पहाड़ी से हवा में कूदा कुछ सेकंड तक वो किसी चिड़िया की तरह हवा में तैरता रहा लेकिन फिर उसके पंख उखड़ गए और किसी पत्थर की तरह जमीन पर जाकर गिर गए और मेढक कुछ छपाक से नदी में गिर गया पानी में गिरने से कम से कम उसे चोट नहीं लगी अभी मेढक ने चूहे को पानी में से निकलते हुए देखा तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेढक हवा में नहीं उड़ सकते चूहे ने कहा क्या तुम उड़ सकते हो मेढक ने चूहे से कहा बिल्कुल नहीं चूहे ने कहा मेरे पंख नहीं हैं, लेकिन मैं चीजें बनाने में काफी कुशल हूं मेढक ने घर वापस जाते हुए इसके बारे में सोचा जाते जाते उसने सुअर से पूछने की सोची जब मेढक पहुंचा तब सुअर अपनी गर्म भट्टी में से केक निकल रहा था शुअर क्या तुम उड़ सकते हो मेंढक ने पूछा बिल्कुल नहीं शुअर ने कहा अगर मैंने कोशिश की भी तो मुझे बहुत चोट लगेगी फिर तुम क्या कर सकते हो मेढक ने पूछा मैं कई चीज़ें कर सकता हूं। शुगर ने उत्तर दिया मैं दुनिया में सबसे अच्छे केक बना सकता हूं। मैं देखने में काफी सुंदर हूं। मेरा शरीर गुलाबी है और गुलाबी मेरा सबसे प्रिय रंग है मेढक को शुगर की बात सच अच्छा लगी मुझे लगता है कि मैं अच्छा केक बना पाऊंगा मेढक ने घर जाते हुए सोचा मेढक को जो भी चीज़ खाने जो भी खाने की चीज़ मिली उसने उन्हें एक बर्तन में डाला और उन्हें खिलाने लगा बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने शुगर को करते हुए देखा था फिर उसने केक के मिश्रण को एक बर्तन में डाला और पकने के लिए उसे भट्टी में डाला देखना मेंढक ने सोचा मेरा केक बहुत स्वादिष्ट होगा पर कुछ देर बाद बर्तन में से धुआं निकलने लगा और उसकी बदबू बहुत खराब थी केक पूरी तरह से जल चुका था मैं एक केक तक नहीं बना सकता मेंढक ने निराश होकर सोचा फिर मेंढक खरगोश से मिलने गया खरगोश क्या मैं तुमसे एक किताब उधार ले सकता हूँ मेढक ने पूछा क्या तुम्हें पढ़ना आता है खरगोश ने आश्चर्य से पूछा नहीं मेढक ने कहा क्या तुम मुझे पढ़ना सिखा सकते हो देखो खरगोश ने कहा देखो यह अक्षर अ है और वह अक्षर ब है और वह अक्षर स है ठीक है मुझे समझ में आ गया मेढक ने कहा उसके बाद मेंढक हाथ में किताब लेकर अपने घर की ओर दौड़ा फिर वो आराम से कुर्सी पर बैठा उसने किताब खोली पर किताब के पन्नों पर लिखे शब्द उसे एकदम ऊल जलूर नजर आए मेढक एक शब्द तक नहीं पढ़ पाया एक घंटे मेहनत करने के बाद भी उसके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ा मैं किताब कभी नहीं पढ़ पाऊंगा मेंढक ने कहा यह मेरे लिए बहुत ही कठिन काम है मैं एक बहुत ही साधारण और बेवकूफ़ मेंढक हूँ बहुत निराश और दुखी होकर मेंढक खरगोश को किताब वापस करने के लिए गया क्या तुम्हें किताब पसंद आई खरगोश ने पूछा मेंढक ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया मुझे पढ़ना नहीं आता उसने कहा मुझे केक तक बनाना नहीं आता मुझमें कोई कुशलता नहीं है मैं उड़ तक नहीं सकता हूँ तुम मुझसे कहीं अधिक होशियार हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं बस एक साधारण हरा मेढक हूँ फिर मेंढक रोने लगा पर मेढक मेरी बात सुनो खरगोश ने कहा मैं भी उड़ नहीं सकता न मुझे केक और अन्य चीजें बनाने आती है मैं तुम्हारी तरफ कूद भी नहीं सकता और नहीं तैर सकता हूँ क्योंकि मैं एक खरगोश हूँ और तुम एक मेंढक हो और हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं फिर मेंढक नदी के किनारे गया और उसने अपनी परछाई पानी में देखी वो मैं ही हूँ उसने सोचा एक हरा मेंढक हूँ जो धारियों वाला लेकर पहने हैं अचानक मेंढक को अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुआ खरगोश ने सही ही कहा उसने कहा मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक मेंढक हूँ और फिर वो खुशी से कूदने लगा फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई वैसी जो सिर्फ मेंढक ही लगा सकते हैं उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में ओड रहा हो